बरहापद नटवर वपु कर्णय कर्णि काम बिभ्र कनक कपिश बैजय च माला मंध्र बेणु रधरसुदया पूयबृदी बृंद्यम स्वद रम षदीत श्रुतिम पर स्मृतिम पर भारतम परे, परे भजन भारत तू भावभीता अहमिह नंदे यिंदे पर ब्रह्म नम kamal na bhaya nama kamal ma lina नम कमलप नमस्ते कमलक्षण यो ब्रह्मण विदा पूर्व जो वैदाश प्रणति तस्म तग्व हा देवत्मु प्रकाशम मुक्षुर वै शहम प्रपद्य्रजरस पिपासु साधक समुदाय थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी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 अतयो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता हमारे यहां तीन प्रकार की वाणी होती है तीन प्रकार के ग्रंथ हैं, कृत ग्रंथ स्मृत ग्रंथ विनिर्गत ग्रंथ तो कृत ग्रंथ तो निरर्थक है क्योंकि वो माइक बुद्धि से अर्थात मायाबद्ध मनुष्यों के संकल्प से विचार से आइडिया से बनाया गया है तु तो स्मृत ग्रंथ मायातीत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है और विनिर्गत ग्रंथ तो अपौरुशेय है अर्थात किसी ने लिखा नहीं नाज है इसलिए जो चार दोष होते हैं मनुष्यों के उससे संबद्ध भी नहीं है और महापुरुषों के बारे में भी कोई किसी के प्रति संशय कर सकता है तो महापुरुषों के द्वारा भी लिखित नहीं है यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी लिखित नहीं है फिर क्यों कहते हैं वेद को पौरुषेय अर्थात अपौरुषेय भी वेदों ने कहा और पौरुषेय भी कहा वेदो यजुर्वेद महतो भूतस्य अस्व भूत यजुर्वेदी और इतने ही नहीं पुराण और पुराण चारों वेद इतिहास और अठारह पुराण ये सब श्वास से प्रकट हुए भगवान के श्वास से प्रकट हुए ब्रह्मा के मुख से निकले और फिर ब्रह्मा के तो मुख तो से, ब्रह्मा से निकले सका तो लेकिन ब्रह्मा समझ नहीं सका तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कबा वेद मंत्र बृहदारण्य को उपनिषद के दो चार दस नंबर पर है और मैत्राइणी उपनिषद में भी है अर्थात इस श्वास से अपने आप प्रकट हो गए वेद भगवान सो रहे थे उनको पता ही नहीं चला क्या निकल गया हमारे मुंह से इसलिए अलौकिक वाणी है वो भगवान के मुख से निकले चाहे आसमान से टपक पड़े लेकिन पौरुषे इसीलिए कहते हैं कि भगवान रूपी पुरुष के मुख की सास से प्रकट हुए अस्तु स्मृत ग्रंथों और विनिर्गत ग्रंथ से मैंने अब तक आप लोगों को बताया ये मैं नाम का तत्व दिव्य है और ये किसका है ये मेरा का है मैं से मेरा होता है संसार में अरे पहले मैं आएगा फिर उसका मेरा होगा संबंध कारक लेकिन यहां उल्टा है मेरा का मैं है मेरा कौन है चलिए वेदों में तो वेदों ने कहा कि देखो जी आप क्या मैं मेरा मैं मेरा कि बकबक लगाए हैं कोई मैं वह नहीं होता बस मेरा है ऐसा बोलो यानी एक मेवा द्वितीय ब्रह्म छंदोग्योपनिषद छ दो एक एक ब्रह्म है बस मैं मेरा मैं मेरा अरे है तो एक ब्रह्म ठीक है लेकिन उसका मैं हूं ये गलत कैसे आप कहते हैं अरे और कुछ था ही नहीं एक मेवा द्वितीय ब्रह्म इसलिए उसका मन नहीं लगा तो सबई नाई बरे में मन नहीं लगा उसके तो मन ही नहीं है उसके कोई नहीं है वो इकलौता है बिचारा वेद व्यास कह रहे हैं न माता न पिता यश न भार न सुता दया न आत्मीयो न परश्चापी न देहो जन्म एवं न उसके मां है न बाप है न श्रीमती है न बाल बच्चे हैं न शरीर है न जन्म है तो मन कहा से आ गया हाँ इसीलिए तो आप लोग ये वाक्य सुनते हैं ना खुदा की बातें खुदाई ही जाने अप्राणो यमना उसके मन मन नहीं है अरे जब देह होगा तभी तो मन होगा अरे नहीं ऐसा नहीं है हम भी तो जीव है जिसे कहते हो निराकार है हा शरीर तो बाद में आया जब ये मां के पेट में आया मैं तो ये निराकार ही था ना हाँ फिर वो साकार शरीर बना मां के पेट में गंदा पंचमहाभूत का तो ये फिर शरीर में ये जब आ गया और शरीर बन गया तो फिर शरीर को छोड़ करके आत्मा और मन दोनों डेली सफर करते आप लोगों के महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं गधे पुरुषों की बात कर रहा हूं आप सब लोग सपने में कहा जाते हैं क्या क्या करते हैं अलौकिक काम कर जाते हैं हे जंप किया और पहुंच गए कहा ए उड़ते तो उस समय ये शरीर तो नहीं रहता हा तो ऐसे ब्रह्म है वो तो उसके शरीर नहीं है तो भी मन है पादो जवनो ग्रहीता पश्यचु सक्षण त्यकर्ण सवे वेद्यम न चाहस्वेता तीन अन्न श्वेता उपनिषद वेद कहता है उसके आंख नहीं है देखता है कान नहीं है सुनता है रसना नहीं है सब मालताल खाता है त्वचा नहीं है अरे शरीर ही नहीं है तो त्वचा व्चा क्या होगी लेकिन सब इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है सोचता भी है डिसीजन भी लेता है वेद कह रहा है बिनू पग चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु कर्म करना आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु जीवा बक्ता बढ़ जोगी अब तनु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ग्रान बिनु बास आशेखा आस सब भात अलौ कि महिमा जासु नहीं बरनी बता दिया <laughs> मोटी मोटी बात लेकिन पूछना क्यों क्यों वो अलौकिक है उसमें अलौकिक शक्तियां हैं हम लोग अलौकिक नहीं है लौकिक है इसलिए हमको शरीर की आवश्यकता पड़ती है हम जो सपना देखते हैं तो इस शरीर को छोड़ देते हैं लेकिन एक शरीर और रहता है केवल आत्मा नहीं रहती मरने के बाद भी वो शरीर साथ जाता है और महाप्रलय में भी एक शरीर रहता है शरीर के बिना कभी आत्मा नहीं रहता तो भगवान ने सोचा आश्चर्य न करना अकेले मन नहीं लगा बहाने बाजी है मन नहीं लगा अरे वो भी कोई संसारी है मन नहीं लगा हम लोग संसार के जो है माया जिनको आनंद नहीं मिला वे तो बोर हो जाते हैं एक तरह से लगातार सोए तो दर्द होने लगेगा फिर उठने को मन करेगा लगातार जागे तीन चार दिन तो सोने को मन करेगा अरे आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं कल्याण के लिए लेकिन दो चार हो सकते हैं जो बीच में परमानंद का अनुभव ही कर ले प्रैक्टिकल नींद का सुख वर्तमान जगत का सबसे बड़ा सुख है कोई खड़ग का बाप हो लेकिन जब आप जागृत से स्वप्न में घुसते हैं आने-बैने ढंग से हाथ पैर को खाट पर करके और जब सोचते हैं सोना चाहिए हा हाँ, सोना चाहिए सोना यानी जागृत से स्वप्न में जब घुसे तो इतना आनंद मिला कि बगल में बीबी है धाड़ में जाए वह बगल में बेटा लेता है सीरियस है धार में जाए आनंद मिला तो ये सब तो सब संसारी माया के विकार हैं भगवान को आनंद नहीं मिला मन नहीं लगा का मतलब यही तो हुआ कहा चला गया था वो तो आनंद ही है उसके यहां और कुछ है ही नहीं आनंदो ब्रह्म तीन छात्रोपनिषत रसो वैसहा दो सात तैत्तरी उपनिषद हा महापुरुषों ने उत्तर दिया सही सही क्या मुख्यंत ही कारुण्यम शांडिल महर्षि हुए है। उन्होंने हैं उन्होंने सौ सूत्र बनाए हैं भक्ति संबंधी जैसे चौरासी सूत्र नारद जी के बनाए हुए आप सुनते हैं ऐसे ही सौ सूत्र उनके भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भगवान का प्रत्येक कार्य जीवों पर कृपा के लिए होता है एक सेंटेंस रख लीजिए आप लोग भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुष इन दोनों का कोई भी कर्म अपने लिए नहीं होता परोपकार के लिए होता है वो चाहे अवतार लेना हो चाहे सृष्टि करना हो कोई भी काम हो वो अपने लिए नहीं करते उन्होंने सोचा ये अनंत जीव मेरे अंदर महाप्रलय में आकर पेंडिंग में पड़े हैं ये बिचारे कुछ कर तो सकते नहीं वहां करने का अधिकार नहीं होता महाप्रलय में इनको बाहर निकाले तो बहुत दुख पा चुके ये आ, मेरी भक्ति करके मेरे शरणापन्न होकर और मेरे पास आ जाए सब मेरे बच्चे इस दया के कारण ये संसार बना यानी संसार माने क्या होता है अरे माने वही स्वयं बाहर आ गए स्वयं बाहर आ गए ये सब भगवान वाह वाह वाह। कूड़ा वा। <laughs> तो कबाड़ा जगत है तो आनंद का कहीं लवलेश नहीं है ऐसा नहीं है सब आनंद ही आनंद है यहां है? क्या आज जगत गुरु जी पी के आए अरे हम लोगों का अनुभव ये कहता है अनंत जन्म बीत गए आनंद नहीं मिला अरे तुमको नहीं मिला होगा ये अपना अपना मामला है लेकिन जब ये संसार बना तो इसमें तीन चीजें आई और जब भगवान के अंदर लीन थे तब भी तीन ही चीज थी और जब ये संसार समाप्त तो होगा तो फिर वही तीन चीज बचेगी चौथी चीज ना थी ना है ना बनेगी वो कौन कौन चीज है ब्रह्म जीव माया तो जीव तो हम लोग है मान लिया और माया भी दिख रही है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भूमिरापो नलो वायु खम मनो मनोबुर अहंकार प्रकृति रक्षा अपरे जमित स्व्याम प्रकृति विद्य में पराम जीव भूताम यानी भगवान और भगवान की शक्तियां परा अपरा ये तीन हुए ना हो हाँ। तो ये भगवान ने हमको पैदा किया और माया को और साथ साथ स्वयं आए इसलिए वेद कहता है तदात्मान स्वयं मकुरु तो तैत दो पांच अपने आप को बनाया प्रकट किया कोई और चीज नो नो, भगवान के अंदर सब जीव थे और वो शक्तियां सब थी माया भी थी माया भी थी भगवान के अंदर ओ भगवान भी माई है हम लोग भी माई हैं क्या भक्त हो भगवान के पास तुम माया फटक नहीं सकती बिलज जमान जसा तुम इच्छा पते मुया दो तो पांच तेरा बागवंत माया पर भूखे च बिलज जमाना दो सात सैतालीस बागवंत माया वहां कैसे जाएगी अरे तो किसी की शक्ति बाहर खड़ी रहेगी अरे हम लोगों में भी शक्ति है छोटी छोटी है तो हमारे अंदर तो रहती है वो अरे भगवान और उनकी शक्तियां सब भगवान में ही तो रहेंगे और फिर हम लोग तो चेतन हैं, माया तो बिचारी जड़ है वो कहा जाके रुकेगी वो तो ऐसी है जैसे तकिया जड़ वस्तु अब इस हाथ ने इसको रख दिया यहां तो यहां रखी है हाथ ने इसको फेंक दिया तो बेचारी चली गई जड़ वस्तु है हाँ वेद कहता है आसमान माई सृजते विश्व में तत स्में चान्यो माया संरुद्ध चार नौ श्वेता शुतरोपनिषद भगवान माई है वो माया को लेकर यह संसार प्रकट करता है और एक इसमें जीव है वो भी माई है लेकिन अंतर ये है जैसे जेल में तीन आदमी खड़े हैं एक कैदी है एक जेलर है और एक राजा भी कभी कभी जाता है मुआयने के लिए निरीक्षण के लिए लेकिन इसमें जेलर और राजा ये स्वतंत्र हैं। लेकिन कैदी परतंत्र है वो तो हम लोग मायाधीन हैं, भगवान मायाधीश है लेकिन हमारे अंदर भी माया है भगवान के अंदर भी माया है भगवान को छू नहीं सकती और भगवान के अंदर है भगवान के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं कहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव सब कर परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधपति सोई जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश माया शक्ति है इसलिए उनके अंदर ही रहेगी मायाम तू प्रकृतिम विद्यान माई नम तू महेश्वरम वो माई है माया के अधीश है माया को गवर्न करते हैं माया के अंडर में नहीं होते हैं बस हम में उनमें एक अंतर एक अक्षर का वो मायाधी सौ और हम मायाधी बस ना का अंतर है बहुत थोड़ा सा मामला है <laughs> लेकिन ध्यान रखिएगा आप शाह नहीं हो सकते कभी भी बस आप मायातीत हो जाएंगे वह लेकिन मायातीत होकर मायाधीश की प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे उनका ज्ञान उनका आनंद उनका सत शब्द से प्रयुक्त जीवन सब मिल जाएगा हम लोग कहां से आए या तो भूतान ये तो वायुमान भूतान जायंत जातान जीवंती प्रयंत भगवान से हम जायंते पैदा हुए फिर माथा ठन का पैदा हुए जो पैदा होता है वो तो समाप्त हो जाता है ये संसार पैदा हुआ तो इसका प्रलय हो जाएगा हा हा हा हो जाएगा तो हम लोग भी तो उसी प्रलय में जाएंगे लेकिन हम मरेंगे नहीं हमारा नाश नहीं होगा न जीव उम्रियत छा ग्यारह तीन उपनिषद हाँ वेद तो कहता है नहीं नहीं जी अजो नित्या शास्व पुराण कठोपनिषद एक दो अठारह गीता भी कहती है अजो नित्या सा दो बीस वेदांत भी कहता है न आत्मा श्रुतेर नित्यवाच्य नित्य है आत्मा वो न पैदा होती है न मरती है बार बार गीता कह रही है चैनम क्लेदय नोषय मारुता हेद्यो यदा न नित्य शोष्य नि तेईस दो, दो चौबीस षौ लोकेर चाक्षर एवं क्षर भूतानि भूतास्थो क्षर उच्य गीता कह रे उत्तम पुषस्त परुदा यो लोकत्रृत्य योम तो अक्षरादिचोत्तम अटस्ोके प्रसिता पुरुषोत्तम यो मे मूढ़ो जाति पुरुषोत्तम स सर्विदर्व भारत इति गुह्यतम शास्त्र पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस पंद्रह बीस गीता ये जीव और माया दोनों शक्ति है और दोनों अज हैं वेद कहता है ज्ञा घा भोक्तृभोग्यार्थ युगता अनंतश्चात्मा विश्व रूपो यता त्रयम श्वेता चतरो उपनिषद एक नौ नारद परिव्राज को उपनिषद भी झी मंत्र है क्या मतलब मतलब ये कि आज आज आ भगवान भी आज माने जन्म नहीं होता आज हम भी जीव भी आज और अजा ये माया जड़ है लेकिन अजा है और ये भी समझ लीजिए इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं अरे तो भगवान सिर्फ जीव से कह रहा है अरे यही बेद तो यह भी कह रहा है अजा में काम लोहित तो शुक्ल कृष्ण चार पांच श्वेता चतुरो तो उपनिषद द्वा सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिखत् जाते दोनों अज है दोनों सदा से सखा हैं कर्म अलग अलग है जीव कर्म करता है फल भोगता है और परमात्मा दृष्टा होकर कर्म नोट करता है फल देता है दोनों अज हैं। भगवान ने हमको बनाया नहीं और जब बनाया नहीं तो हमारा नाश भी नहीं कर सकता भगवान और माया का भी नहीं कर सकता अगर कर सकता होता तो माया का नाश कर देता हम लोगों को छुट्टी मिलती कोई संत भी नहीं कर सकता अनंत संत हुए आनंद प्राप्त किया लेकिन माया को नहीं समाप्त कर सका कोई तो फिर आनंद कैसे मिला अपनी माया से छुटकारा पा गया या रहेगी औरों पर रहेगी वो तो देखो ये जो जायंते कहा है ना माने जन्म हुआ जनी धातु होती है संस्कृत में जनी उसका अर्थ होता है प्रादुर्भाव तो जन्म माने प्रकट होना नया बनना नहीं प्रकट होना हमने ए मक्खी पकड़ लिया और हमने छोड़ दिया मक्खी बनाया नहीं वो तो थी बार बार मेरे ऊपर आती थी हमने यो पकड़ा बहुत से लोग पकड़ लेते हैं तो ऐसे ही महाप्रलय में भगवान ने पकड़ लिया हम सबको और जब सृष्टि हुई तो छोड़ दिया कुछ नया नहीं बनाया भगवान ने इसलिए ध्यान दो एक मनुष्य बना उसमें एक अमीर बना एक गरीब बना एक क्रूप बना एक स्वरूप बना एक बड़े आदमी के घर में पैदा हुआ एक भिखारी के यहां पैदा हुआ एक कुत्ता बना एक गधा बना एक वृक्ष बना ये भगवान अगर बनाते ना तो सबको अपनी तरह बना देते जैसे गाय से गाय पैदा होती है भैंस से भैंस पैदा होती है ये सब पैदा होते हैं शरीर जीव वो भी है हम लोग प्रकट हुए हैं भगवान के पेट में थे प्रकट कर दिया भगवान ने और जो जहां पहले था प्रदय के पहले वहीं खड़ा कर दिया जैसे क्रिकेट होता है ना पांच दिन का टेस्ट मैच आज खेल समाप्त हो गया चार बज गए कल दस बजे सब लोग आना और कल जहां समाप्त हुआ है उसी तरह सब लोग खड़े हो जाओ वो वो आउट हो जाओ हा आपका कितना रन बना था नाइन्टी नाइन आगे बनाओ आपने जो कर्म किया था हम फल दे रहे हैं अब इसके आगे आ, कर्म करो भगवत प्राप्ति करो आपने जो पाप किया था उसका दंड दे रहे हैं भोगो और धर्मों में जो कहते हैं क्या बस एक बार सृष्टि हुई है तो वहां आक्षेप करते हैं ना लोग ये एक बार सृष्टि की है अगर तुम्हारे भगवान ने तो अलग अलग क्यों बना दिया अलग अलग शरीर और कितनी कितनी मुसीबत एक क्या बात है राजा बना हुआ है अरे हमारे देश में देख लो कितने हजार भिखारी हैं रोटी दाल नहीं मिलती और यहीं पर मुकेश अंबानी अनिल अंबानी भी है अब भगवान ने एक को इतना धन क्यों दे दिया अजी नहीं उन्होंने कमाया है अरे बड़े कमाने वाले आए सब तो लगे हैं कमाने में 24 घंटे वो तो नहीं बन गए मुकेश अंबानी अरे कोई लेटा हुआ है क्या चौबीस घंटे अरे कोई पढ़ाई कर रहा पढ़ने का अपना व्यापार कर रहा है पढ़ा रहा है कोई ऑफिस में क्लर्क है सब अलग अलग बिचारे दिन रात लगे हैं लेकिन लखपति भी नहीं हो पाते लाखों आदमी बस रोटी मिल गई तो दाल नहीं मिली बड़ी महंगी है <laughs> तो भगवान ने जन्म दिया हमारा तो उसका मतलब हम प्रकट हुए हैं अनाद नित्य भगवान ने कहा था जब अर्जुन को अज्ञान का नाटक आया था तो भगवान ने कहा अरे तू ये कहता है कि ये मारे जाएंगे ये सब हमारे बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं पाप होगा अरे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता दो गीता किसी आत्मा का नाश नहीं हुआ करता जो था वो है वो रहेगा और जो नाश शब्द का प्रयोग भी होता है तो आप जानते हैं संस्कृत में नष्ट धातु होती है उससे बनता है नाश उसका अर्थ समझते हैं आप नष्ट आदर्श ने नाश माने गायब हो जाना गायब हो गया पानी में टेम्परेचर दिया पानी गायब हो रहा अरे तो कम हो रहा है भाई और कम हो गया अरे तो खत्म हो गया अरे नहीं वो भाप बन गया है खत्म नहीं हो गया है अरे क्या पानी का बर्फ बन गया हा अरे वो रूप बदल गया है किसी सत्ता का अभाव नहीं हो सकता न कदा किधनी दृषम जगत ये संसार ऐसे ही सदा का है आया गया आया गया प्रकृति आई सृष्टि के समय माया भगवान ने उसकी ओर देखा और इशारा किया हाँ शुरू हो जाओ संसार बन गया वेद कहता है ये संसार भगवान ही है वेदांत भी कहता है आत्मकृते परिणामार्थ एक चार छब्बीस एक चार सत्ताईस आत्मकृते जैसे दूध का दही बन गया है वो स्वयं भगवान संसार बन गए इसमें व्याप्त है तो संत महात्मा देखते हैं आनंद ही आनंद तो है इसमें लोग कहते हैं ही नहीं ये देखो सर्वत्र आनंद सर्वं कल्विदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति सर्वत्र सीताराम को देख रहे हैं संत लोग राधेश्याम को देख रहे हैं रसिक लोग सर्वभूतेषु या पश्चेद भगवत भावमात्मन भूतानी भगवत आत्मनिष भागवतोत्तम जो सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखता है वो महापुरुषों में श्रेष्ठ महापुरुष है आगे हम बताएंगे आपको कैसी कैसी अवस्थाएं आती हैं महापुरुषों की तो वेद ने कहा कि मैं ही संसार बनता हूं इसके बजाय मनुष्यों को समझाने के लिए कहा भगवान ने संसार बनाया हाँ? मैंने आपको बताया ना ये तो वायुमान भूतान तैत्तरियोपनिषद तीन एक आनंदो ब्रह्मात आनंदात देव कल विमान जायन्ते जायंते तैत्तरियोपनिषद तीन छो सो तो बहुत श्याम प्रजा ये ये स तपोतप्यत सपस्त सर्वसत यदिद किंच तत्सृवा तदु्रवेशदु्रवेश सच त्यच्चाभव निरुक् च निरक्त निलयन च निलन चंचत्रोपन शष्दो तस्मा तस्दात्मन आकाशा संभूता आकाशा वायोरग्नि बाय। अग्निरापा पृथ्वी आदि तैत्तरीपनिषद माया नार सिंह सर्विदम सृजतिदम सर्व रक्षतिदम सर्व संघरती तस्मा माया मेंताम शक्तिम विद्या तीन एक नृसिंगतापनीोपनिषदोग्योपनिषद भी कहता है तला नीति शांत तो उपासी तो तीन चौदह एक तई छान्दोग्य खादोग्योपनिषद उसने सोचा और संसार बन गया छे दो तीन सईक्षत एक एक, एक, एक, एक, एक एक तीन एक तीन एक आई पनिशत, उसने सोचा संसार बन गया। चक्रे प्रश्नोपनिषद छ तीन उसने सोचा संसार बन गया सत्यकोपनिषत एक दो पांच उसने सोचा संसार बन गया कुछ करने धरने की जरूरत नहीं यह विश्वम सृजत विश्वम विभर्त विश्वम भूंगते स सा आत्मा सांडल्योपनिषद दो एक ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान ने संसार बनाया भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद भी कोई मायातीय ब्रह्म निष्ठ संसार नहीं बना सकता शक्तियां हैं लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है इसलिए वेदांत में सूत्र बना दिया जगत व्यापार बरजम चार चार सत्रह भोगमात्रिंगा चार चार इक्कीस अर्थात सृष्टि का काम महापुरुषों को भगवान ने नहीं दिया वो पावर ही नहीं दी वो गोबर गणेश का काम अच्छा हुआ नहीं दिया वरना बिचारे संत लोग <laughs> अलग सृष्टि करते एक, -एक महात्मा और भगवान अलग सृष्टि करते फिर पता नहीं क्या कंपटीशन होता क्या क्या होता तो भगवान ने कहा देखो मैं अपनी सब चीज दे रहा हूं तुमको बेटे, लेकिन तुम्हारे आनंद में खलल ना हो इसलिए ये बहुत गंदा काम है सृष्टि का हा इसको बनाओ इसके साथ घुसो इसमें निराकार रूप से सब जीवों के हृदय में एक एक रूप से घुसो और फिर उनके अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को पाप पुण्यों को हिसाब रखो गड़बड़ न हो कहीं और फिर उसी के अनुसार प्रारब्ध बनाओ फिर उसका फल दो और जो कर्म कर रहे हैं उसको नोट करो आगे फल देना होगा और जो तुमको गाली दे उसको सुनो दंड नहीं देना खाली नोट करो एक गाली दी दो दी चार दी दस दी बीस दी पचास दी निन्यानवे दी सौ दी शिशुपाल ने अब मार दो बेचारे को कितनी मुसीबत है हम लोगों को एक आदमी भी घर में गाली देने वाला अगर हो अरे वो बीबी हो पति हो कोई हो तो हम तो अब जहर खा लें तो अच्छा अब बहुत से खा भी लेते हैं अरे कहाँ तक सहेंगी सवेरे से शाम तक गाली देते रहते हैं अरे सहने की भी कोई हद होती है या तो हम उसको गोली मार देंगे या आपने आप को मार लेंगे भगवान कहते हैं हम तो भाई समुद्र है <laughs> आओ ऊपर से बरसो तुम भी आओ नदियां सारी तुम भी आओ बाढ़ नहीं आएगी हमारे अंदर <laughs> हाँ। संत और भगवान सहनशीलता की अंतिम पराकाष्ठा होते हैं पानी बरसता है बुन्द आघात सहाय गिरी कैसे खल के बचन संत सह जैसे पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसता है सह लेते हैं ऊपर को कुछ देखते भी नहीं बादलों को गाली भी नहीं देते ऐसे ही संतों को सबसे अधिक गाली मिलती है क्योंकि संतों के खिलाफ पार्टी बहुत बड़ी है अरे संत तो मान लो सतयुग में सौ दो सौ हजार दो हजार लाख रहे होंगे कल में हो सकता है दो चार कहीं हो लेकिन उनके खिलाफ संसार में सुख मानने वाले हम लोग कितने सारे लोग संतों को गाली तो देते हैं, अरे कोई जबान से देता है कोई मन से देता है कौन ऐसा है जिसने गाली न दिया हो बुराई न की हो संत की कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा चोरी चोरी कोई नहीं जानता आ, ये ऐसा क्यों करते हैं इन्होंने हमें गाली क्यों दे दिया इन्होंने हमको डांटा क्यों वो तो अपने पन से डांट रहा है कि मेरा बेटा मेरे शरणागत है इसमें गड़बड़ी आ रही है कितने तो अबाउट टर्न होके चले जाते हैं जी वहां तो कुछ नहीं है बड़े लोगों का सम्मान ही नहीं है जगत गुरु कृपालु के यहां और बाबाओं के यहां देखो कोई सेठ जाता है तो उसको आगे बिठाते हैं अपने बगल में आसन देते हैं इनके यहां जो भी आओ अभी एक तरह से बैठो तो संत और भगवान दो तो नाम है मैंने आपको समझाया है कि ये तो एक ही के दो नाम है जो शक्तियां भगवान में है वही उन्होंने संत को दे दी कोई नई कमाल की बात संतों में नहीं है कोई तो इस प्रकार भगवान ही संसार बने हैं लेकिन उनको जानना असंभव और मैं को भी जानना असंभव और उन्हीं का स्वरूप है गुरु उसको भी जानना असंभव लेकिन जानना पड़ेगा क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा कैसे अगले दिन लाडली लाल की